ध्यान और आध्यात्मिक जीवन एकाग्रता और ध्यान चेतना का केंद्र अगली सीढ़ी क्या है आसन और प्राणायाम के बाद परमात्मा का चिंतन प्रारंभ करना चाहिए परमात्मा का चिंतन कहाँ करें अपने चेतना का केंद्र कहाँ होना चाहिए या तो हृदय में या मस्तिष्क में ये दो केंद्र सबके लिए सुरक्षित है हृदय के नीचे का केंद्र कभी नहीं चुनना चाहिए इस संबंध में निर्देश केवल व्यक्तिगत रूप से ही दिए जा सकते हैं क्योंकि व्यक्ति व्यक्ति में अंतर होता है फिर भी हृदय और मस्तक में ध्यान करना सदा निरापद है यदि हम स्नायु प्रवाह को स्वप्रयत्न द्वारा कम से कम भौतिक हृदय के आसपास तक के मानसिक स्तर तक न उठाएं, तो कोई आध्यात्मिक ध्यान संभव नहीं होगा इस तरह स्वप्रयत्न द्वारा अपने स्नायु प्रवाह चिंतन प्रवाह को ऊपर उठाने से व्यक्ति सभी वैश्विक प्रलोभनों अतिक्रमण कर नैतिक आदरतों और यम नियमों में ऋण प्रतिष्ठित हो जाता है अधिकांश लोगों के लिए हृदय में ध्यान करने की सलाह दी जाती है अत्यधिक भावुक व्यक्तियों के लिए हृदय उपयुक्त नहीं होता और उन्हें वहां ध्यान नहीं करना चाहिए उनके लिए मस्तक में एकाग्रता का अभ्यास करना उचित है वे बाद में हृदय के स्तर पर आ सकते हैं जो अति चेतनावस्था का द्वार है चेतना का केंद्र हृदय हम हृदय शब्द का उपयोग बड़ी सरलता से करते हैं लेकिन हम उससे आखिर समझते है। क्या हैं क्या वह मांस निर्मित भौतिक अंग है जो क्रमागत संकोच और विकास द्वारा शरीर में रक्त का प्रवाह बनाए रखता है स्वामी ब्रह्मानंद जी से एक बार एक शिष्य ने पूछा महाराज मुझे किस चक्र में ध्यान करना चाहिए हृदय में या मस्तक में स्थित चक्र में स्वामी ब्रह्मानंद जी ने उत्तर दिया बेटा ध्यान का अभ्यास तुम जिस चक्र में चाहो कर सकते हो लेकिन मैं तुम्हें पहले हृदय में ध्यान करने की सलाह दूंगा हृदय कमल में अपने इष्ट देवता का ध्यान करो तब शिष्य ने पुनः पूछा लेकिन महाराज हृदय तो मांस और रक्त से निर्मित है मैं वहाँ भगवान का चिंतन कैसे कर सकता हूँ ब्रह्मानंद जी ने उत्तर दिया मेरा अर्थ भौतिक हृदय से नहीं है हृदय के निकट स्थित आध्यात्मिक केंद्र का चिंतन करो प्रारंभ में तुम जब देह के भीतर परमात्मा का चिंतन करोगे तो मांस और रक्त का विचार आएगा लेकिन शीघ्र ही तुम देह भूल जाओगे और इष्ट का आनंदमय रूप ही रह जाएगा कभी कभी हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए हृदय के भाग की ओर इंगित करते हैं हम कहते हैं अपने हृदय के अंतस्थल से इत्यादि इसे भावनात्मक हृदय कहा जा सकता है भौतिक और भावनात्मक हृदय के अतिरिक्त एक और हृदय है जो आध्यात्मिक हृदय या हृदय चक्र या अनाहत चक्र कहलाता है जो प्रायः कमल हृदय कमल के रूप में चित्रित किया जाता है यह उच्च आध्यात्मिक चेतना की प्रज्ञा का स्थान है इस आश्चर्यजनक मानव देह में बहुत से चक्र चेतना के केंद्र हैं प्रत्येक केंद्र शारीरिक मानसिक और आध्यात्मिक शरीरों का मिलन बिंदु होता है निम्नतम तीन चक्र गुदा लिंग और नाभि के स्तर पर स्थित है यह मानव के निम्न जीवन पार्श्विक वैश्विक जीवन से संबंधित है हृदय में स्थित चौथा चक्र अनाहत चक्र कहलाता है यह निम्न तीन और उच्च तीन चक्रों के बीच स्थित है हृदय तथा तो ऊपरी तीन चक्र मानव के आध्यात्मिक जीवन से संबंधित है तीन ऊपरी चक्र क्रमशः कंठ भ्रूमध्य तथा तो मस्तक में स्थित है इन केंद्रों को शारीरिक नहीं समझना चाहिए यह आध्यात्मिक चेतना के विभिन्न स्तरों के द्वार स्वरूप है तंत्राचार्यों के अनुसार मानव की प्रसुप्ध आध्यात्मिक शक्ति या कुंडलिनी या जिसे शुद्ध चैतन्य भी कहा जा सकता है तथा जिसका मूल स्थान मस्तिष्क के केंद्र सहस्त्रार में है सुषमना नामक आध्यात्मिक मार्ग से चेतना के विभिन्न केंद्रों से होती हुई रीढ़ के निम्नतम भाग में पहुंच गई है वहाँ पहुंचकर वह अपना स्वरूप भूल गई उसके बाद वह अज्ञान द्वारा अभिभूत हो गई और इच्छाओं एवं वासनाओं के वश में आ गई वह वा वापस आने का मार्ग भूल गई आध्यात्मिक जीवन का उद्देश्य अपने वास्तविक स्वरूप को पुनः स्मरण कर अपने चेतना को निम्न केंद्रों से उच्च केंद्रों तक उठाना है निम्न और उच्च केंद्रों के बीच होने के कारण हृदय को अधिक महत्व देना चाहिए वहां ध्यान करना हमारे लिए आसान है हृदय चक्र का महत्व पुनः हृदय चक्र इसलिए महत्वपूर्ण है कि यही हमारी आत्मा की आत्मा के रूप में विद्यमान अंतर्यामी परमात्मा की ज्योति की अनुभूति होती है वह साकार ईश्वर का विशेष स्थान है भगवत भक्तों के लिए हृदय चक्र स्वभावतः ध्यान का सर्वश्रेष्ठ स्थान है श्री रामकृष्ण कहा करते थे वे जिस आधार में अपनी लीला का विकास दिखलाते हैं वहाँ शक्ति की विशेषता रहती है ज़मींदार जब जगह पर रहते हैं परंतु लोग जमींदार सब जगह पर रहते हैं परंतु लोग उन्हें किसी खास बैठक खाने में अक्सर बैठे हुए देखते हैं ईश्वर का बैठक खाना भक्तों का हृदय है वहाँ अपनी लीला दिखाना उन्हें अधिक पसंद है वहाँ उनकी विशेष शक्ति अवतीर्ण होती है विचारवान लोगों के लिए मस्तक के केंद्र में ध्यान करना आसान होता है लेकिन उनके लिए भी हृदय केंद्र से साधना प्रारंभ करना सेहत कर है प्रमुखतः ज्ञान का उपदेश देने वाले उपनिषदों में सर्वत्र हृदय का चेतना के मुख्य केंद्र के रूप में उल्लेख किया गया है यह सर्वज्ञ सर्वित ये सहिमा कवि दिव्य ब्रह्मपुरे स व्योमनात्मा प्रतिष्ठित मनोमय प्राण शरीर नेता प्रतिष्ठितों ने हृदय जिस सर्वज्ञ सर्वित परमात्मा की महिमा जगत में प्रकाशित हो रही है वह दिव्य ब्रह्मपुरी के आकाश में प्रतिष्ठित है वह मनोमय पुरुष प्राण और शरीर को हृदय में रखकर परिचालित करता है उसका साक्षात कर कर के ही पुरुष आनंद और अमृतत्व के अधिकारी होते हैं हमारे आध्यात्मिक आचार्यों के अनुसार आत्मा की भी आत्मा के रूप में निवास करते हैं अत्यधिक भावुक प्रकृति के लोग अपनी भावनाओं को निम्न केंद्रों में पतित होने से बचाने के लिए कुछ समय के लिए भ्रूमध्य अथवा मस्तिष्क के केंद्र में मन को एकाग्र कर सकते हैं लेकिन आध्यात्मिक अनुभूतियों का प्रारंभ हृदय केंद्र से होता है हृदय के स्तर के समानांतर चेतना का स्तर वह है जहां भक्त साकार ईश्वर के रूपों का दर्शन पाकर धन्य हो जाता है वह अंतर ज्योति तथा अपने इष्ट देवता के ज्योतिर्मय रूप का दर्शन करता है इन दर्शनों से यह दृढ़ विश्वास भी पैदा होता है कि वह देह से पृथक आत्मा है तब भक्त अनुभव करता है कि वह एक आत्मा है जिसने एक शुद्ध मनोमय शरीर तथा एक शुद्ध अन्नमय शरीर धारण कर रखा है तथा परमात्मा ने भी उस पर कृपा करने के लिए एक आनंदमय रूप ग्रहण किया है हृदय चक्र में प्रवेश करने में सफल होने पर भक्त का देहात्म बोध विस्मृत हो जाता है और कम से कम कुछ समय के लिए उसे परमात्मा के ज्योतिर्मय और आनंदमय रूप का बोध होता रहता है यह तब होता है जब साधना के फलस्वरूप हृदय चक्र के महत्व को समझने की सूक्ष्म क्षमता का उसमें विकास होता है तब वह हृदय चक्र में ध्यान करने के महत्व को तथा भगवत सान्निध्य के वास्तविक अर्थ को समझ पाता है हृदय चक्र कहाँ है आध्यात्मिक चेतना के जागृत होने पर हम नित्य आत्मा का अनंत परमात्मा के साथ नित्य अर्थात शाश्वत संबंध अनुभव करते हैं लेकिन लोगों में इन सभी प्रयोगों को स्वयं करने का धैर्य कहाँ है वे केवल आकर प्रश्न पूछा करते हैं कई बार भक्तों को हृदय चक्र का महत्व समझाने और उन्हें कुछ साधना करने का निर्देश देने के बाद वे मेरे पास बिना कुछ किए पुनः आते हैं और पूछते हैं अच्छा हृदय चक्र कहाँ है वह दाहिनी ओर है या बाई और यह तुम्हें स्वयं पता लगाना है वह तुम्हारा हृदय है मेरा नहीं तुम्हें पता लगाना है प्रश्न सदा बना रहता रहता है। है। है। साधक का मुख्य लक्ष्य उस में आंतरिक क्षमता को विकसित करना है। और आध्यात्मिक के अभाव अविकसित अनजान पड़ा रहता है। इस संदर्भ में मुझे एक कहानी याद आई चीन में एक अमेरिकन चिकित्सक और एक चीनी चिकित्सक के बीच एक बार बहुत विवाद हुआ अमेरिकन डॉक्टर ने कहा हमारे शरीर शास्त्रियों के अनुसार हृदय भाई ओर है चीनी डॉक्टर ने कहा हमारी पुस्तकों में लिखा है कि हृदय दाहिनी ओर स्थित है और एक साधारण वार्तालाप एक तुमल वाक युद्ध में परिणित हो गया प्रत्येक व्यक्ति दूसरे को अपने तर्कों द्वारा हराना चाहता था तब एक बुद्धिमान चीनी वृद्ध वहाँ आए उन्होंने पूछा पुत्रों क्या बात है तुम लोग इस तरह क्यों झगड़ रहे हो दोनों चिकित्सकों ने अपनी समस्या बताई वृद्ध मुस्कराये और बोले पुत्रों हृदय दाहिनी ओर रहे या बाई ओर उससे क्या फर्क पड़ता है हृदय को ठीक स्थान पर होना चाहिए बस अतः हमें शारीरिक हृदय को भूलकर सभी मतवादों को भूलकर सही स्थान खोजना चाहिए बहुत से आध्यात्मिक व्यक्तियों के अनुसार हृदय न तो दाहिनी ओर है न बाई ओर बल्कि सीने के लगभग बीच में है जहाँ हम सामान्यतः अपने सुखद और दुखद भावनाओं की प्रतिक्रियाओं का अनुभव करते हैं लेकिन कोई भी शारीरिक हृदय का अर्थ नहीं लेता उनका अर्थ है कि देह के मध्य में एक स्थान है जिसे वे आकाश कहते हैं या जिसे तुम व्योम कर सकते हो ध्यान उस आकाश में करना चाहिए जो हृदय में स्थित है जिसे हृदय पूर्ण है और जो उसके भी परे है अब जिसे हम हृदय कहते हैं उस आध्यात्मिक केंद्र का अर्थ समझने का प्रयत्न करें वहाँ एक छोटी सी चेतना का अनुभव करने का प्रयत्न करो और फिर थोड़े विचार की सहायता से सोचो यह क्षुद्र चेतना ही समग्र देह को व्याप्त किए हुए हैं क्या यह सत्य नहीं है हम देह के किसी भी अंग को छुए यदि वह अपंग नहीं हो तो हमें संवेदन का अनुभव होता है इसी प्रकार चेतना समग्र मनोमय शरीर को व्याप्त किए हुए हैं मन भी जड़ पदार्थ है सूक्ष्म जड़ पदार्थ यह चेतना के संस्पर्श के कारण थक्री हो उठता है हार मांस का यह शरीर जो जड़ है चैतन्य आत्मा के संस्पर्श के कारण प्राणवंत दिखाई देता है